सर्व तस्मै के उपदेश mm. उपदेष नारायण हम लोग के जब और दोनों की को करके, में जो हम व्यवहार करते हैं, वो भी एक स्मृति निमित्त तो ही है जो अंदर संस्कार बैठा हुआ है तो दोनों को हम अपना बाहरी वस्तु को देखते हैं और वहीं पे मम बुद्धि आदि उत्पन्न हो जाता है वही हम बंधन के लिए हेतु तो उसको समझाने के बाद आत्मा सर्वथा ही असंग है है, शुद्ध तो भी बादल काला दिखाई पड़ता है परंतु बादल हट देने पर आकाश की स्वच्छता निर्मलता तो ऐसे ही बना रहता है मतलब आकाश की निर्मलता में कभी कोई कमी आया ही नहीं है परंतु प्रतिति होती है मात्र कि बादल ने खेल लिया बादल आकाश हो जाए बादल आकाश को नहीं घर हैं बादल हमारे बुद्धि को ढाकते हैं हमारी दृष्टि को ढकते हैं तो इसी प्रकार से यहाँ भी जो है अज्ञान जो है आत्मा को कुछ नहीं कर पाता अज्ञान के साथ आत्मा को कोई संबंध नहीं हमारे बुद्धि को जरा आवृद्ध कर देते हैं और फिर जो है हम संसार चक्र में भटकते रहते हैं सत्य मिथ्या को सत्य सत्य को मिथ्या जैसा हो जाता है होना संभव नहीं क्योंकि अरे घोड़ा है घोड़ा को अगर आपको गाय बनाना है तो वो अगला जन्म में हो पाएगा इस जन्म में तो नहीं होता है अन्य वस्तु तो अन्न होता ही नहीं है सामान्य देखा गया कितना भी साबुन लगा दे गंगा जी में तो काला ही रहेगा जलने के बाद थोड़ा सफेद लिया इस प्रकार एक वस्तु का धर्म तो परिवर्तन जो वस्तु जैसा धर्म वाला है वैसा ही धर्म वाला रहता है एक वस्तु दूसरा हो नहीं सकता इसलिए हमेशा समझना कि मैं कभी जीव हो ही नहीं सकता जीवित जीवत्व के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है जीवत्व के साथ संबंध केवल बुद्धि का है और बुद्धि कभी आत्मा नहीं हो सकता बुद्धि कभी आत्मा नहीं हो सकती और आत्मा कभी बुद्धि जीव नहीं हो सकती इस प्रकार से अंग का जो हमेशा जैसा है वैसा चाहे परंतु भ्रांति से एक दूसरे के साथ ऐसा हो जाता भ्रांति के कारण ऐसा प्रकृति जैसा होती है व्यवहार जैसा होता है परंतु वास्तविक ऐसा होना संभव नहीं है उसको समझाने के लिए भगवान भास्कर अगला प्रकरण शुरू करते हैं अगला प्रकरण शुरू करते चिंतित अन्न अन्नत भावे नुवो भवे नान्न अन्नत भवेद जस्मा किंचिति विचित अन्न सभा नस ध्रुवो भवत भवस्मा न किस अन्नत भाव तस््रुवो भव अन्नत अन्नत एक एक भिन्न भिन्न वस्तु वस्तु नहीं हो सकता मतलब तो घोरा अपने आप गाय हो जाए अथवा अच्छा कुत्ता कभी बिल्ली बन जाए ऐसा तो नहीं हो सकता बचपन तो में कोई में पढ़े थे कोई मुनि ने साफ दिया कि अथवा अच्छा आशीर्वाद दिया तो बदल गया वो बात अलग है परंतु जब तक ना शरीर पूरा जो है होता है नया होता है तब तो तक वो जो उसको नहीं कर सकते हैं उसको प्राप्त नहीं को प्राप्त नहीं कर करते कर हैं इसीलिए आप हमेशा ही कभी जीव हुआ ही नहीं, इसलिए जीव के चिंतन को मन में आने ही मत दो न अन्नत किंचित भी चिंता दूसरा कोई चिंता मन में आने ही मत दो बस सर्वथा अपनी असंगता पूर्णता व्यापकता में तो सुन तो व्यापक चिंतन के साथ मेरा इसी भावना को हमेशा मन में ये करना है मेरे को अन्नस अन्न तो क्या हो जाएगा नाश ध्रुव भवे तो उसको नाश होकर ही और आत्मा का नाश होना संभव नहीं है आत्मा नाश होकर जीव बन जाइए तो होना संभव नहीं आत्मा का नाश होना संभव नहीं है इसीलिए आप हमेशा ही शुद्ध व्यापक क्षेत्र में आने का मन ही ये काम कमाल करते हैं जो जैसा नहीं है उसको उल्टा समझा देते हैं जो जैसा नहीं है उसको उल्टा समझा के बस संसद चक्र में बन करता रखा है इसीलिए भारत सरकार की ये जो है निश्चय बाणी है देखो जो वस्तु तो जैसा है वो कभी भिन्न हो नहीं सकता उसको परिवर्तन नहीं हो सकता कभी भी जीवत मैं मैं मैं में पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ अथवा मैं विद्वान हूँ तुम्हारा है आत्मा बुद्धि नहीं हो सकता और बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती ये नहीं हो सकता इसलिए ये दोनों अलग अलग है दोनों में संबंध भी नहीं है केवल आत्मा के प्रकाश में बुद्धि नाचती रहती है बस और वो फंसा देते हैं पुरुष इसको अच्छी तरह समझ करके अपने अंदर की भाव को कभी बदलने बार, बार बार सुना बोला तो उस भाव को बना के रखे। न एक एक भिन्न भिन्न वस्तु, वस्तु कभी बनी नहीं सकता कुत्ता कभी बिजली बनी नहीं सकता जब तक वो नाश ना हो जाए कुत्ता पर नाश ना हो जाए तब तक और जीव की जो शिवत्व है वो स्वाभाविक इसीलिए जो जिस भाव को मन में आने ही मानते हमेशा ही यदि नामक कोई वस्तुक भाव को प्राप्त करता है तब उसका ए नामक धर्म सारा नष्ट होकर विनामक वस्तु होता है तभी विनामक वस्तु होता है इसलिए ऐसा जो होना संभव नहीं है इसलिए हमेशा अपना जो है शुद्ध व्यापक चेतन तत्व के बारे में मन में जो उनकी भावना को हमेशा क्योंकि हमने कभी जीव बना ही नहीं आत्मा का नाश अथवा परिवर्तन ना कभी संभव ही नहीं है आत्मा हमेशा ही एक रूप है इसलिए जीव कभी बना ही नहीं और जीव की भ्रांति बुद्धि की मात्रा है बुद्धि मात्रा में है आत्मा में कभी नहीं है आत्मा सर्वदा ही को व्यापक शुद्ध है इस भावना को हमेशा मैं कुछ दिन के लिए जीव हो गया था फिर ब्रह्मत्व को, को प्राप्त किया निर्भर आप हमेशा ही वही हमारे स्वरूप जो जा है हमेशा एक ही प्रकार के भ्रांति से ये मान्यता बुद्धि ने दी थी ईश्वर कृपा कुछ पूर्व के जो तो जो शरीर का जो पाप था वो कुछ हो गया तो मन इधर घूम रहा है अब जो है इस समय कोई दूसरा भावना चिंता को मन में आने ही न दे बस अधिकतर अधिक अधिक समय जो केवल मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंभ शुद्ध चेतन तो। बस इस प्रकार भावना कोई मन में तो क्या हो जाएगा सभी किसी वस्तु की ना प्राप्ति की इच्छा की ना कोई वस्तु के खोने की डर और सभी के साथ व्यवहार भी अच्छा होता रहेगा क्योंकि तो सभी में आत्मा में, में आत्मा को देखने के कारण जैसे हम सभी में जब हमारे शरीर में किसी अंग प्रत्यंग में कोई घाव भी हो जाए जो डॉक्टर बोले तो कटे बिना उपाय नहीं है फिर भी मन बोलता है अपना शरीर अपना अंग है उसमें कोई पीड़ा नहीं उत्पन्न चाहिए तो, तो अपना रहने दो तो। इसी प्रकार सहारा सृष्टि के साथ जो एक आत्मत्व तो बुद्धि होते तो कहीं किसी कोई पीड़ा देने का तो उत्साह ही नहीं होगा मन में और कद तक विपरीत पीड़ा कहीं पे हो रहा है तो मन उसके लिए प्रार्थना करता है कि भगवान तो तो तो केवल अपने लिए सोचना हो, तो संशय व्यवहार कैसा होगा संसार व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा इससे और शुद्ध व्यवहार होगा और सभी के लिए समान रूप में मन बना रहेगा किसी को मन में रखते हुए यहाँ पे बोलते हैं देखो कभी भी जीवत तो किस तो भी आत्मा में नहीं है आत्मा। समय तना जीवात्मा है ना परमात्मा है केवल शुद्ध आत्मा ही है उपाधि में जीवत्व और परत उपाधि में, में है एक अवैध उपाधि है और एक में माया उपाधि है शुद्ध चेतन में जब माया उपाधि लगते हैं तब तो उसको ईश्वर बोलते है और शुद्ध चेतन का जब हम अवैध दृष्टि से देखते हैं तब तो उसको जीव बोलते हैं और परंतु जीवत्व तो और परमात्म तो ये दोनों ही उपाधि नहीं है, फरत, माया है।, माया कहीं माया है वो ऐसा करके दिखा देंगे ये दिखाते हैं परिच्छि रूप में देखेंगे उच्च की अभिद्या इसलिए इस प्रकार से हमेशा अपने भाग को एक भाग भी बना के रखे अभी और बोलते हैं स्मृत घक स्मृत जत्र चतर ज्ञय्शक स्मरतः दृश्यते पटे स्मरतः दृश्यते दृष्ट पटे चित्र, चित्र चे... समय हम कुछ करते हैं जब हम बैठे हुए है, है। तो हैं कुछ स्मरण करते हैं तो सपनो देखते क्या होता है जैसे सामने कोई चित्रपट रखा हुआ है अच्छा हमने चित्रपट हो गया शुद्ध व्यापक चित्र मन माइंड हो गया के रील. और अंदर अब प्रकाश हो गया जिस देखोगे आत्म आत्मा में जिसते ही प्रकाशाम करते हैं तो पट के ऊपर चित्र दिखाई देते हैं स्मरत दृश्यम स्मरण करते हुए जिसको हम देखते हैं वो पट में चित्र जैसा दिखाई पड़ता है सामने कोई चित्र और वहां पे चित्र क्या हो गया चित्र हो गया सत्य देखने वाला चित्र है।, है तो एक ही चीज सत्य मत यहाँ पे अंत करण बुद्धि बुद्धि बुद्धि में जो भी चीज होकर के बैठा हुआ है चाहे वो जागृत स्वप्न पहले सीधे बोल करके स्वप्न और स्मृति को समझाया जागृत का भी ऐसा ही है जागृत कल में बैठ करके, करके माया आत्मा के प्रकाश माया के माध्यम से कलर्ड हो करते कर हैं वहीं पर लोग बन करके रोकती है हंसती है तीन घंटे बाद वो सफेद पर्दा वैसे ही सफेद पर्दा ही रह जाता है ठीक इसी प्रकार शुद्ध आत्मा में जीवन की कुछ चित्रपट जो भी कुछ हमने देखते हैं सामने चित्रपट वैसे ही सफेद रहते है कुछ देर के लिए कुछ दिखाई पड़ते हैं परंतु जैसे चित्रक्शन चित्र चित्र तो में जो हम देखते हैं उसका सत्य कोई संबंध नहीं है परंतु जब तक देखते हैं तो हर चीज सत्य जैसे लगता है हम रोज है हस्ते है खुशी होते है दुखी होते है यहाँ भी ऐसे ही है अंतकरण में रील की हुआ वस्तु को क्षेत्र मतलब अपने अपने आत्मा सब शरीर में एक है परंतु क्षेत्रज्ञ भी एक है क्षेत्र जीव को बोल रहे हैं अपने प्रकाश से जब हम अपने आत्मा के प्रकाश भी एक है रील की पिक्चर अलग अलग बनेंगे तब वो अलग अलग रूप में कुछ पिक्चर समान भी है सुख दुख मतलब जितना भी पिक्चर देखे कोई एक हीरो होता होता है कोई बनाया अंतर में रिकॉर्ड किया और फिर जो है उसको जो है क्षेत्र अपने प्रकाश से वायु बाहर बाहर चित्रपट है आत्मा की सुंदर चित्र, सुंदर चित्रपट है और उस चित्र को चित्रपट में करके बास देखते रहते। और उसी से सुखी दुखी होता है जैसे हम सपने में सुखी दुखी होता ये की की है ये संसार के बार संसार की इसी प्रकार से हमारे संसार चल रहे और ये चित्रपट चित्र जैसा बदलता रहता है इसका चित्र बदलता रहता है इस शरीर में आकर के अलग अलग मन चित्र बना लेते हैं जैसे और उसी उसी हिसाब से चित्र अलग अलग देखते रहते हैं कुछ काम किया फिर गया आया संसार में कुछ काम किया उस काम करते समय तक संबंधित भाषण उत्पन्न होती है मन में और वही उसी की वही प्रबब्ध मन के फिर सामने आ जाते हैं और उसे चित्र हम देखते हैं परंतु आप कभी जिस प्रकार में उसमें तो तो तो उस -उस कोई कभी परिवर्तन नहीं आता ठीक इसी प्रकार मान लीजिए आत्मा उपाधि के माध्यम से कई शरीर रूप में भिन्न भिन्न एक्टिंग किया परंतु तो शुद्ध आत्मा को तो पता ही है कि मैं हमेशा और ही हूँ शुद्धता में कभी कोई कमी नहीं आई इस बात को इसलिए अपने को तो इस में आने ही नहीं देना जितने सारे के साथ होकर अपने को देखना चाहते हैं वो उस गुणों को धीरे धीरे भूल जाए और बस अपनी निर्गुणता निर्विशेषता इसी का चिंतन बार बार है निर्विक निर्गुणता निर्विशेषता सबसे अच्छा गुण निर्विशेषता सबसे अच्छा गुम इस प्रकार से चिंतन करे और ये चिंतन कभी छोड़े नहीं इसी चिंतन में मन को बना के इसके लिए आपको भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा कोई चीज बर्बाद नहीं करना पड़ेगा बस केवल मन को तेरा घुमाए मन को घुमाने का व्यवस्था मन कैसे जुम के भगवान की तरफ आप चिंतन में लग जाए वो व्यवस्था अपने को करना पड़ेगा बाकी और कुछ नहीं करना पड़ता इसमें लाना नहीं कोई पुरोहित बुलाना नहीं कोई सामान्य कुछ नहीं करना है। उससे बिल्कुल मन उठा उठा करके यहाँ तक भी धूप दीप जलाने की भी आवश्यकता नहीं है कोई दिशा की भी आजर, आत्मा दिशा काल परि सबसे परे सु जैसे भी थोड़ा मन की भी है भावना बस मैं शुद्ध हो गया असंख्य पूर्ण हूँ शरीर लेटा हुआ दोस्तों सपनों सही रहने पर अपनी मन की भाषण रहते प्रकार सच्चाई को देखे को में आया हुआ है यदि आपको ऐसा दिखाई दे सपना नहीं है ये सत्य अपनी चिंतन की फलस्वरूप मन में जो वासना तीव्र होता है वो वासना ही हमको दिखाई पड़ता है सपना में तो कभी ऐसा सपना दिखाई दे तो समझना की ये आपकी वासना पूरा होने वाले हैं अभी मैं आके बोल रहे पूर्व कर्म तच फिर स्मरियमानम जदियुत कर्ताकारक स्मरम कर्मस्थ पूर्व कर्मे तचिता फलाभूत जदयुत कर्ताक स्मरियमानम हि कर्मस्थम पूर्वम कर्म तचिता हम अनुभव करते हैं हमको लगता है हम अनुभव तो करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ और सुख दुखल को भोग रहा हूँ और कब होगा वो कर्ता अधिकारक के साथ होगा करता कर्म करण फिर संप्रदान अपदान संबंध अधिकार इस कारक के साथ मिल करके ही हमारे अंदर का उपाधि में है वो कारक के साथ मिल करके मैं कर्ता भोगता हूँ कार्य कार्य में जाए तो कर्ता नहीं है स्मर्य जो जो पहले स्थित तो उस पूर्वम कर्मस्थ कर्म एवं बस उसी कर्म का एक चित्र हमको हमको दिखाई दे रहा है जो पहले था उसी का एक स्मरण करते हुए पूर्व के के करते और जन्मांतरीय संस्कार से कई जन्म में हम एक कर्ता भुक्ता रूप में व्यवहार करके आए हैं इसीलिए इस कर्ता भुक्त भाव को हम मन से छोड़ नहीं पाते और इसीलिए हम वही हमारे लिए नया कर्म कर फिर जो है बंधन, बंधन तो ता तो छूट जाए तो हमारे कोई बंधन नहीं है और इस कर्म के कारण ही हमको जो है ये बंधन मतलब परिच्छिता में आना पड़ता है इस प्रकार भावना करते हुए बार बार ये जो भी कुछ दिखाई तो आप स्वयं भी समझ में आ जाएगा कोई वस्तु को देख करके मन में एक अनुकूल वृत्ति उठता है कोई वस्तु को देख करके आपका मन में कोई प्रतिकूल उठ रहा है तो इससे आपको समझना चाहिए इस वस्तु संबंधी हमारी पूर्व अनुभव थी वस्तु तो संबंधित पूर्व अनुभव रहने के कारण हमें क्या हुआ हम उस वस्तु को कर देख करके कोई अनुकूल अथवा प्रतिकूल वृत्ति मन में उठ रहे है। इसलिए ये मन की वृत्ति है और अनुभव भी मन में ही आता है मन में होता है अनुभव के चित्रपट रह, में बना रहता है तो वही जो है कोई कराते रहता है। इस चीज को अच्छी तरह से समझ करके जब कभी भी मन में कुछ वस्तु संबंधित विचार उठे और फिर उसके साथ उसका अनुकूलता प्रतिकूलता समझना है कि ये मन में इंप्रेशन ऐसा बना हुआ था इसलिए आप ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं मैं अपने मन को देख रहा हूं इसके साथ हमारा संबंध नहीं ये मन की विकार है मन की भाव है मन अच्छा बुरा जो भी कुछ अनुकूल में, में जो अनुभव किया हुआ है उसके प्रोजिक्षण वर्तमान में मेरे को दिखा रहा है उसके प्रोजिक्षण दिखा रहा है अब जब यदि उस प्रदिक्षण के अनुसार फिर मैं नाचता ढूंढता रहूंगा तो क्या देखो इम्प्रेशन डीप होता जाएगा और यदि प्रदर्शन के अनुसार मैं थोड़ा एक्शन बंद कर दूंगा तब क्या हो जाएगा कि हमारा जो है बढ़ नहीं पाएगा और नया इम्प्रेशन उत्पन्न भी नहीं होगा तब हम कर्म बंद प्रारब्ब को भोगते हुए नया प्रारब्ध उत्पन्न होने नहीं देना प्रारब्ध को भोग पे क्षय हो जाना है जो आ रहा है उसको वहीं पे कर दो बस बात कुछ एकमात्र इतना ही है भगवत प्राप्ति की इच्छा के लिए और उसके लिए शास्त्र ने जो आत्मचिंतन के लिए यही एक प्रयास रहना और बाकी किसी में कोई प्रयास नहीं कर आत्म चिंतन, आत्म ना, चिंतन करना चिंतन भी है भगवान को, को बाहर रख कर चिंतन नहीं करना भगवान को अपने अंदर बैठा कर चिंतन करो मंदिर भी आपका शरीर है मन ही आपका शरीर भगवान की गर्व क्रिया है बस इसी में बैठ कर भगवान को लगा कर दिया मंदिर में भगवान व्याप्त इस भाव को लेकर के बार बार इस, इस, में नहीं। हमारे इस प्रकार से बार बार विचार करते कर्म कर्म का फल जमाने में पहले जन्म में संस्कार के अनुसार बार बार हमारे पास चित्रपन का है और सामने चित्रपथ में दिखाता रहता है देखते हैं आत्मा के प्रकार से देखते हैं आत्मा की की आत्मा आत्मा परदा में ही के प्रकाश देखते परंतु पे मन रूपी जो जो है है है वो जा हमको तो यहाँ पर अनुपूर्व व्यवहार करना पड़ता है पहले प्रोजेक्शन कर दिया कि मैं पुरुष हूँ फिर मैं मनुष्य हूँ फिर मैं विद्वान हूँ धार्मिक हूँ मैं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्व शुद्ध भी करते रहते हैं तो है आगे और बोलते हैं दृष्ट असजातीय नवे दृश्यम दृश्यत्वात् दृश्यत्वात् न दृश्यवादा दृश्य द्रष्टुच्च अन्न भवे दृश्य दृश्य जो है दृष्टु अन्न भवे दृश्य दृश्यवाद घटवत्सदा संसार भी कुछ दिखाई देगा ये दृश्य होने के कारण दृश्य दृष्टा से हमेशा भिन्न होता है जैसा घरा को मैं देखता हूँ कभी भी मन में भावना नहीं होता ये घरा हूँ इसी प्रकार शरीर को भी मैं देख रहा हूँ इस घरा घर हो जाता है दृष्टि भवे दृश्य दृश्य दृश्य हमेशा दृष्टा से, से भिन्न होता है जैसा घरा हमेशा घरा को देखने वाले से भिन्न नहीं होता दृश्य और दृष्टा दृश्य दृष्टा असा जाती है दृश्य और दृष्टा में बिल्कुल कोई सिमिलरिटी नहीं, नहीं है बिल्कुल कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है सब उल्टा दृश्य ग्रहण करने योग्य होता है उपाधेय होते हैं और दृष्टा हे उपादेय नहीं होता दृष्टा ग्रहण करने योग्य भी नहीं है त्याग करने योग्य भी नहीं है दृश्य की उत्पत्ति ना है दृष्टा की उत्पत्ति नाश नहीं दृष्टा की दृष्टि हमेशा लग रही में कहीं भाव विकार होता है परिचिन्न होता है इसलिए और मैं दृष्टा हूँ इसलिए दृष्टि दृष्टि में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इसके साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं दृश्यवाद दृष्ट और दृश्य दृष्टा और सजातीय लड़ाई झगड़ा में फंस जाओगे इस प्रकार साक्षी जो, जो है दोनों को लड़ाई झगड़ा मित्रता जो भी कुछ देखता रहता है परंतु सर्वता अलग ही रहता है साक्षी का कोई संबंध नहीं होता और यदि तुम उसके साथ अपने को मिला देते हो उसको देखने वाला कोई नहीं रह जाएगा आत्मा ही वही तुम्हारा स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है उसी भाव में रहो उसको ठीक से समझो और संसार में किसी भी वस्तु की प्राप्ति करने की तुलना में आत्मज्ञान की प्राप्ति सबसे आसान है क्यों इसको लेकर के हम रोज व्यवहार करते हैं रोज व्यवहार करते हैं इस प्रकार कोई व्यक्ति कहता है मैं समय सर्वानंद उस समय वो किसको समय सर्वानंद बोल स्थूल शरीर भी है उसमें सूक्ष्म शरीर भी है उसमें अज्ञान भी है उसमें और शुद्ध चेतन भी है उसमें। चेतन के बिना यानी कि बचपन से ले करके अब बुढ़ा पाता ये जो मैं मैं करके अब बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं इसमें जो है क्या होता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अज्ञान और चेतन भरा हुआ है इससे, इससे मिला हुआ है तो, तो जिसको लेकर का व्यवहार कर रहे हो, और उसको ठीक से नहीं समझ पाने के कारण हम केवल नाम रूप मैं मान लिया, हमको इतना ही है। सिखाते हैं ये जो नाम रूप में तुमने भ्रांति में आप लिया ना उसको हटा दो आत्मा का प्रकाश आपने आप देखने लग जाए इतना ही आत्मज्ञान है इतना ही आत्मज्ञान है, इतना है आत्म कुछ भी करना नहीं है बस इतने धीरे से जो हमने गलत अपने को समझ रखा, उस गलत समझदारी को बचाने में इतना कठिन हो रहा है हूं कि मैं सही समझ रखा तो ये जो है जिसको लेकर के हम रोज व्यवहार कर रहे हैं ये नहीं की हमारे लिए नया वस्तु है उसके साथ रोज मैं मैं करके व्यवहार तो ही रहा है परंतु उस मैं कुछ दो चीज और में मिल गया शरीर शरीर, शरीर शरीर तो विचार पूर्वक को और आत्मा से अलग करके देखना सीख लेते वहीं पे रहते हुए तब क्या होता है शुद्ध कुछ कितना mm -hmm. जिस प्रकार मान लीजिए हमारे पास जो है तीन चीज मिला हुआ है टेक्स और मान लीजिए पुस्तक बस पुस्तक को मिल, मिल करके कर दिख रहे अभी इस समय परंतु दोनों को हटा यहाँ पे आत्मा में कुछ करना नहीं है आत्मा तो ऐसा ही रहेगा विचार पूर्व जो भ्रांतो बुद्धि थी उस भ्रांति बुद्धि बुद्धि को अनुकूल बुद्ध के सहारे गुरु के आकृषे उस भ्रांतो बुद्धि को धीरे धीरे खिस में हो सकता तो दृश्य है दृष्टि में कैसे हो सकते मैं तो दृष्टा हूँ एक ऐसी प्रक्रिया का अनेक प्रक्रिया भी कुछ नहीं तो है जिसके साथ रोज व्यवहार कर रहे हो जिसके साथ रोज तुम्हारा आवागमन हो रहा है एक साथ मिल करके रहे उसमें से उसी में ही आत्मजन करना है कहीं बाहर जाना नहीं कुछ नहीं है क्या करना है भ्रांति से जिसके साथ उसको मिला दिए थे उस मिलावट को थोड़ा सा हटा देना मिलावट को हटा दे ये कोई कठिन काम तो है नहीं ये इतना आसान काम है कि जो है कहीं कुछ कर, कुछ भी करना नहीं पड़ता केवल विचार पूर्वक शास्त्र विचार के आधार पर इसको दृश्य बना दोगे तो दृष्टा प्रकाश अपने आप समझ में अपने आप समझ में आता है दृश्य तो दृष्टा के प्रकाश के द्वारा प्रकाश ही प्रकाशित हो रहा है इस प्रकार से इस संसार में और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतना सारे समान इकट्ठा करना पड़ता है पे जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक, एक, एक ही काम इकट्ठा किए हुए काम सामान को अलग करना पड़ता। बस इकट्ठा इकट्ठा करने करने में में जितना आपको देखते हो कि करने में कितना है, मेहनत लगता है, है परंतु तोड़ने में हटाने में कितना समय लगता है कुछ नहीं अधिक नहीं इसी प्रकार से मन के धीरण इससे सबसे बड़ा है भगवान बोलते इस चिंता को कभी मत छोड़ो मैं में तो आ ही नहीं पाएगा। मैं मैं मैं स्त्री हूं मैं सन्यासी हूँ बस ये भावना कहां से आएगा तो ये दृष्टा और दृष्टि में विजात युक्त है इस विजात युक्त को समझ में मन में रख करके हमेशा आनंद स्वरूप है शास्त्र और कर्म सारा मेरे को दुख में परिवर्तन कर देते हैं इस प्रकार से दृढ़ विचार पूर्वक बार बार जो है दृश्य और दृष्टि के विवेक के माध्यम से दृश्य कोटि के सारा वस्तु को अलग करके ये मैं नहीं दृश्य कोटि के सारा स्वरूप है, है उसका कोई परिवर्तन तो हमेशा ही दृष्ट ही रहेगा कभी दृश्य बनेगा ही नहीं कभी दृश्य बनेगा ही नहीं और बन ही नहीं सकता वो इस प्रकार से जो, जो आत्म आत्म विचार करते हुए स्थिति में पहुंच जाते वो आत्मज्ञान के इसमें मैं बोला कि इत कुछ भी लाना नहीं है और कुछ करना नहीं है केवल भ्रांति से जिसको अपना रखा था उस अपनापन को विचार पूर्वक छोड़ देना बस यही अपना कहना है और वहाँ पे स्थिर होना है ये तो ये करना उतना असंगठिन नहीं है परंतु वहाँ पे स्थिर होना थोड़ा सा समय लगता है संशय भी भावना बार बार सुनने के बाद तो मैं किसके हो सकता मैं किससे व्यापक हो क्यों। मैं कैसे मतलब ईश्वर के समान बार, बार बार हो सकती है संशय संशय मतलब कैसे हो सकता मतलब है नहीं नहीं। तो स्थिर नहीं हो पाते तो इतना सुनने के बाद भी जो संशय विपरजय को फिर शास्त्र वाक्यों को बार बार विचार करते हुए संशय मतलब क्या ऐ, कैसे हो सकता है विपरजय मतलब उल्टा बुद्धि में तो जीवी हूँ मैं विश्व कैसे हो सकता हूँ मैं मैको कैसे हो सकता हूँ दोनों को विचार पूर्वक मिटाना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें इसको एक दृष्टान्त को देकर समझा रहे हैं सात्म बुद्धिस्तम अपेक्षा विधि नाम सत्ज का जाता बुद्धिम बुद्धिम अपेक्षाशो अपेक्षाशो जात्यादि सात्मुुद्धि आत्मत सात्त्मबुदिमे विज तद तद नो है हमारी बुद्धि को अपेक्षा करके शास्त्र हमारे लिए विधि हमारे लिए प्रयोग हो जाता है विधि हमारे लिए हम अम, हमारे बुद्धि में मैंने बैठा रखा क्या बैठा रखा मैं ब्राह्मण मैं मनुष्य हूं मैं ब्राह्मण इस बुद्धि की अपेक्षा रख करके शास्त्र आज्ञा देते हैं शास्त्र करने के लिए बोलता है ये करो ये तुम्हारे लिए विधान है ये करो जिस प्रकार देखो भगवान भास्कर सुनने में थोड़ा खराब लगेगा मृत शरीर चाहे जिंदा रहने अवस्था में आप उनको पिता माता बोलते थे वो मृत शरीर पड़ा हुआ है और मृत शरीर को दिखा करके बोलते तुम्हारा पिता है इसके लिए ये काम करो वो काम करो शास्त्र विधान कराते हैं के है कुछ भी नहीं है परंतु इसी प्रकार से के तो है, अन्नत, इसी प्रकार ये जो बुद्धि की भिन्नता के कारण एक ही आत्मा में अनेक प्रकार का अधिक एक ही आत्मा पिता माता बंधु सका गुरु शिष्य विश्रम पर सारा विश्व को जो है कारण रूप में देखता है मैं इसका मालिक हूँ ये मेरा मालिक है इस प्रकार से शिष्य आचार्य जो जता उसके पितृत्त गुरु शिष्य आचार्य पिता माता भाई बंधु सब एक ही आत्मा में सारा चीज कल्पना करके व्यवहार करते रहते हैं सपने जागृति का ईश्वर पुरुष माया परिभ्रामित हो काल में जागृत काल में माया के द्वारा परिभिभ्रामित होकर यही जो पुरुष ये व्यवहार करता रहता है ना यही पुरुष दक्षिणामूर्ति यही पुरुष दक्षिणामूर्ति असंग व्यापक पूर्ण श्री गुरु मूर्त है न मैदान श्री दक्षिणा मूर्ति हमारी बुद्धि की अपेक्षा रख करके शास्त्र ऐसा बोलते हैं इसलिए अंदर से आत्मा के स्वरूप को देखो बुद्धि बोलेगा कि ये है वो अरे ये कहाँ से होगा मैं तो असंघ व्यापक शुद्ध चेतन शास्त्र बोल रहा गुरु बोल बार बार बोल रहा तो इसलिए ठीक है ये व्यवहार व्यवहार बैव के स्थान में रहने आत्मभाव में पूर्णता के भाव में बैठो इससे व्यवहार को निषेध नहीं किया जा रहा है आपकी पूर्णता में बैठ करके व्यवहार करेंगे तो व्यवहार शुद्ध होता है करते हैं फल अच्छा करतृत्व रह जाता और पूर्णता के साथ व्यवहार करते हैं तो फल अच्छा तो, तो नहीं रह जाता है इसलिए व्यवहार की शुद्धत्व भी आ जाता है इसलिए अपनापन भी सबके साथ आता है पर कोई देश राग ऐसा होना संभव किसी को मन में रखते भगवान मात्र देखो हमारी जन्मांतर संस्कार से जो बुद्धि बना हुई है जो बुद्धि बनी हुई है उसी का अपेक्षा करती क्या करता है हमारी ब्राह्मण हूँ मैं पुरुष हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं हूँ इस प्रकार से जो बुद्धि बना रखा है सन्यासी हूँ बस यही हमारे लिए क्या करते हैं प्रयोजक बनता है विधि के लिए प्रयोजक यही करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए ये हमको। के साथ करके आत्मा करता, ना करे ये बुद्धि धीरे धीरे कम होता ये बुद्धि कम होता जाएगा जब तक ये बुद्धि रहेगा तब तक हम जन्म मृत्यु से बच नहीं पाएंगे आप ये बोल रहे हैं कि अपेक्षा विधि हमारी बुद्धि की अपेक्षा शास्त्र विधान करते हैं शास्त्र तो कम ना कार्य करने से ये फल प्राप्त होता है ये काम करने से ये फल प्राप्त होता है परंतु तो मैं क्या काम करूंगा क्या से करूंगा वो तो हमारी भाषा को शास्त्र हमको केवल मात्र एक इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम करते अपने था था। तो अपने भाषा ने कौन सा कहा बुद्धि में जैसे बैठे हुए तो मान्यता देकर मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए शास्त्र ने मेरे ब्राह्मण के लिए काम के विधान किया इसलिए मुझे ये काम करना है इस प्रकार से ये शास्त्र के द्वारा बुद्धि के द्वारा चालित होकर शास्त्र को ग्रहण करके संसार बंधन में उपस्थित जैसा ये जो है अपने से भिन्न एक शब्द में वहां पे उसको दिखा करके बोलते है ना देखो ये तुम्हारी माता है ये पिता है इसका भी समय मतलब पूरा हो गया तो इसके लिए ये काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए इसी प्रकार सृष्टि में भी सारा मोरा हुआ कोई मतलब कोई चेतन नहीं है कि आत्मा की चेतन सब चेतन जैसा दिखते हैं चेतन जैसा दिखते हैं उसमें कोई नहीं चेतनता नहीं है इस प्रकार सृष्टि के सारा वस्तु ऐसा जड़ बढ़ा हुआ है तो बुद्धि मत याद करेंगे शुद्धता है है है पूर्ण उस, उस का समझाते की अंतिम को लेकर के बोलते हैं न प्रिया, प्रिया इतुक्ति न देहतम क्रिया क्रियाफल दे क्रिया हेतु तस्मा तस्माद् न उत्न अलमोग क्रिया क्रियास्त क्रिया हेतु तस्त वि क्रियास्त छोश्य में प्रजापति ऋषि प्रजापति ऋषि के लिए असुर में में तो के ऊपर मैं राज कर पाऊंगा परंतु प्रजापति बोल रहे हैं ये आत्मज्ञान नहीं है कि तुम अशुर को अपने से भिन्न देखोगे अशुर के ऊपर राज तुम कर तु। पोगोगे तु। तु तु तु तु तु तु तो अशुभ भी तुम्हारा प्रजा प्रजा विपरीत सभी में एक आत्मत्व बुद्धि उत्पन्न करके सभी के साथ जो है एकत्र बुद्धि उत्पन्न करके एकात्म एक एक भाव में रहता है न प्रिया प्रियोक तेर न प्रिया प्रिया, हेतु प्रिया, प्रिया, फल। फल प्रिया प्रिया किया विद्धान से का फल फल और होते ही कर्म कर्म शरीर शरीर से प्रिय अपृत प्रिय सभी व्यक्ति का अलग अलग होता है अलग अलग शरीर के लिए अलग अलग मन के लिए अनुकूल प्रतिकूल मन अथवा शरीर निर्णय करते हैं इसीलिए न ना किया फल फल इति रहित कोई हो नहीं सकता इसीलिए कर लेते शरीर शरीर कर्म के फल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है तब इसके साथ आध्यात्मता नहीं होती देह जो क्रिया हेतु और ये शरीर के साथ आध्यात्म करोगे तब कर्म कर्म नहीं करोगे देहो जोगात क्रिया हैतु शरीर के साथ करना तब कर्म एग एग हो गया। शरीर के साथ त्मक नहीं होता विद्वान क्रिया तेजे इसलिए इस, इस आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ करके विद्वान व्यक्ति को मतलब जब परोक्ष ज्ञान भी हो जाता है तब भी इसी प्रकार शास्त्रीय कर्म के लिए फिर उत्साहित न अच्छा उससे तो कि हमको करके ही मिलते फल मेरे ना हमारे साथ इस फल का कर्म का कर्म फल का कोई संबंध नहीं है मैं सर कर्म कर्म कर्म, कर्म इस आत्मचिंतन को ही आत्म मन में लगाते रखे पहले बोल कर गया कि देखो अन्न अन्न भाव को प्राप्त तो नहीं कर सकता यदि आप ब्रह्म नहीं होते तो श्रुति कभी भी नहीं बोलते कि ब्रह्म पहले आप, इसको नहीं पाने के के मानना से ही ब्रह्म से पारमर्तिक नहीं हो सकता। ब्रह्मत तो नहीं होता तो हम कभी भी ब्रह्म बन ही नहीं सकते संभव नहीं होगा जो जो है वो उसी भाव को ही प्राप्त तो करते अन्य भाव नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पे जो है इंद्र गया था कि मैं समस्त लोग के ऊपर साम्राज्य फैलाऊंगा तो साम्राज्य क्या है साम्राज आप देखना तो करना यही साम्राज्य है और उस तब जा करके क्या होता है उसके ऊपर अनुशासन भिन्न रूप से नहीं होता सौरभ भूत हो करके होता है यही वेदांतों प्रक्रिया में ये सुंदरता है इसलिए जब तक क्रिया देह मतलब कर्म के दाश न होगा तब शरीर के साथ भी होता देह जो वो है तो, तो इसकी इस शरीर के साथ ही जो है तो, तो क्रिया में अमित क्रिया कराने में मतलब तो मजबूर करते हैं इसलिए वेदान व्यक्ति समझता व्यक्ति इसको समझ करके फिर तो थि क्या करते हैं क्रिया के कोई संकल्प कर्म के कोई संकल्प नहीं है। इस समय तो लेक नहीं कोई पड़ेगा ठीक है आज इसको यही के रखते हैं तो छ नंबर तक फिर कल भी पाठ चलाएंगे सुबह कल तो सुबह ज्ञान सुबह है फिर परसों क्या होगा वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ पर नहीं होने पे छब्बीस को नहीं होना ही संभव निक है सत्ताईस को देख सकते हैं कि वहां पे पहुँचने के बाद क्या थी। तो मैं मोबाइल में एक में दे दूंगा अथवा डीलर दिन को बता दूंगा फोन फोन तो काम नहीं करेगा वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो आश्रम स्त्री बैठे हुए तब तो फोन काम करते और जब भ्रमण में रहते तब तो फोन काम नहीं करते देखते हैं क्या होता है आज तो हम पूरा है उसको हाँ। कल तक कर लिए थे ना जे इस इस छंद जीवन किसी के ऊपर निर्भरित नहीं होते हुए जीने की अभिप्राय अथवा जीना जो होता है ना सबसे स्वतंत्र जीवन तक तो होता है हम सोचते हैं हम स्वाधीन हो करके जिए परंतु हम वस्तु के अधीन होकर देते हैं परंतु दिखाया वास्तविक है। में रहना हमारे पास एकमात्र बिलोंगिंग्स होगा माई ओन बॉडी बिलोंगिंग्स और क्या होगा क्योंकि अब मैं अपने को आत्मा के साथ एक समझ रहा हूँ तो मैं आत्मा हूं तो शरीर हमारे लिए बिलोंगिंग्स हो जाएगा और क्या है इधर उधर जाते भी शरीर को जो मिल जाएगा उसी को भक्सन करना आकाश की तरह विस्तृत वस्त्र भगवान ने दे रखा है उसी को ओर करके सोना है और पृथ्वी की तरह इतना सुंदर बिस्तर बना दिया स्थिर बिस्तर लंबा बिस्तर बना दिया उसी के ऊपर सोना है उसी के ऊपर सुना है और क्या है कि निगत अंगीकरण परिणत स्वतंत्र होकर के आप की जीने की जो आपने निश्चय किया है उससे हमारे स्वतंत्रता जो है प्राप्त हो जाता है स्वतंत्र संतोष ना अपने आप रहे अपने उसमें संतोष हो रहा है जो व्यक्ति वो लोग वास्तविक मानव जीवन सफल हो धन्य हो गया क्यों मतलब जो दिनता प्रजुक्त जो जो वस्तु है के पहले बोल आया बोले थे वहां पे संसार में सारा वस्तु कि जो अस्थिरता से गिरा हुआ है भोगा भंगुर वृत्त बहुविधा फिर कहा तो आया था कि में सारा वस्तु है मतलब है इससे मतलब से जुड़ा हुआ देखिए भोगे पहले वित्ते माने दैन्य बले रूपे जराया थर्टी वन नंबर को देखना शास्त्रे बाधि भयम गुने खल भयम काये कृतांता भयम शरीर सर्व वस्तु भयान्यतम भूभिन वैराग्य में तो वैराग्य सारा वस्तु जो है भय मि, से मृत्यु से उसके विपरिणाम से घेरा हुआ है जुड़ा हुआ है इसलिए अगमोल देखिए जन्म मृत्यु से आक्रांत है जौवन वार्थक्य से आक्रांत है संतस धनप्र से जो संतस चला जाता है संसुभ जो है संयम शं, सुख भोग इच्छा से चला जाता है और क्या होता है अपने सदगुण जो है जो है मातर जैसे दो उस अच्छा इससे चला जाता है वन भू व्याले जो जो है बन के जो है के से हुआ इस प्रकार से हर चीज किसी ना किसी विपरीत से उठा हुआ है एकमात्र वही किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखना ये जो है सबसे सुखदायी स्थिति है पहले भूल कर गया है इसलिए यहाँ पे कल कि देखो हाथी तुम्हारा पात्र होगा परिभ्रमण एक आकाशीय वस्त्र होगा और पृथ्वी तो जा, और, और निशंगत करने परिणतम संतोष एकाकी जीने का जो एक संतोष आपने प्रदत्त किया उसी से ही अपने मन की खुशी को रखना और जो दिनों तक के दारा जो हमने तो किए थे मेहनत कर को कि कि उसको छोड़ करके अपनी को होने पर क्या होता है अन, अनपेक्षा हो जाने पर सभी चीजों से अपना कर्म निर्मूल हो जाता है नहीं तो फिर कर्म फिर कर्म से कर्म होता है यही चक्र अनाधिकाल से चलता आ रहा है इसी का अंतिम में क्या बोले थे गंगा तक में कहीं भी बैठ करके असंग होकर के किसी को निर्भर नहीं करके जितना हमारे पास आया हुआ संतुष्ट के साथ जीना और भगवत चिंतन करना यही इस समय एक काम और कोई काम नहीं है भगवान कर बोला अन्य सारा चिंता छोड़ केवल आत्मा की असंगता व्यापकता पूर्णता की चिंता बस स्थिति इस में इसे कही ऐसा करते हुए जब उस आत्मा की असंगता व्यापकता पूर्णता समझ में आ जाए और तब तक, तक शरीर भी बुद्धा तो हो ही चुका है अब उनका जाने की लक्षण दिखाई देने लग गया तब जो बोल है बोलते हैं, तुम तके तेज सुबंधो जला भ्रातर व्योम निब्देव भवता अंत प्रणामांजलि वश उपजात उष्मत्संगत सुत स्परस्पुरम समस्त मोह महिमा लये पर मातर्मे दितातमुत सखे तेज सुबंधो जल भ्रातर्व्योम निब्देव अंत प्रमा प्रणामि निर्मल महिमा लय परम ब्रह्म पर ब्रह्मणि जिस शरीर के द्वारा साधन करके भगवत के पास मैं शरीर से भिन्न हूँ मैं असंग शुद्ध व्यापक चेतन तत्त हूँ उस शरीर के प्रति उन शरीर सभी तरह है ये पंच महाभूत के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यापन करके पंच महाभूत को समझना उपाधि के बिना नहीं है इसीलिए चेतन के स्वरूप उनको समझ में आया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए ग्रंथ का बोल रहे पृथ्वी माँ की समान होता है पृथ्वी और हे ता पिता वायु धारण करते हैं पिता के दर्शन हो गया, अग्नि आदि क्योंकि वो आपका शरीर संचरण करने में और क्रिया के लिए अन्य मदद करने में रहता है सखे तेज बढ़ने में अब असुबंध जल जल तो बहुत ही बड़ा घटना है क्यों जल के पे बिना तो जीवन रहेगा नहीं भ्रातर व्योम आकाश जो है भ्राता की समान है क्योंकि सबको अवकाश दिया भाई जो है अवकाश दिया इस प्रकार से इस इन सभी का मदद से क्या हो गया कि मैं आज जो है मैं आप लोगों ने रहने का था मुझे ये समझ में आया फिर दोबारा आप लोगों का साथ ना लेना पड़े ना आना है इसलिए अंत प्रणामांजलिप शरीर जो है करके प्रणाम प्रणाम हाथ जोड़ मेरा अंतिम है आप लोगों के प्रति क्यों क्योंकि निर्मल ज्ञानम मतलब कि आप लोगों के संघ के फल फलस्वरूप जो है कि आप रहने के कारण स्पष्ट रूप से जो उज्जवल प्रकाशमान जो ज्ञान है ज्ञान उत्पन्न होने पर समस्त मुंह मेरा नाश हो गया समस्त मोह महिमा वो नाश हो जाने के कारण अब मैं परम ब्रह्म में लीन हो रहा हूँ प्राप्त कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों के प्रति अरे परम ब्रह्म के साथ एक बार यदि विचार पूर्वक एकत्र अनुभव हो गया फिर वहां से दोबारा आना नहीं पड़ता अब जय फिर जो है ये पंच महाभूत पंच तन माता के साथ कोई संबंध इसलिए यहाँ पे बोलता है मातर भी पृथ्वी हमको सबसे माता क्यों बोला क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सबको जैसे माँ के गोद में करते हैं सब व्यवहार होता है और माल मरुत हो गया वायु हो गया शरीर को जलाने वाला और तेज हो गया सखा तो मदद करने वाला सज्जल हो गया बहुत ही अच्छा मित्र तो उसके बिना प्राण नहीं सकता आकाश सबको अवकाश देना चिंतन के चिंतन के फलस्वरूप उस का के एक अनुभूति के फलस्वरूप ये एक झूठा ही मेरा संकल्प था इनके साथ ना हो इनकी कृपा से इन ये शरीर भगवान ने दिया इस शरीर रहने के कारण ही भगवत चिंतन चिंतन कर के स्वरूप का अनुभव तो तो जिनकी मदद से जो अपने से अभी क्या है अपने से भिन्न रूप में तो कोई रह गया इसलिए सभी के साथ में हो जाने के कारण अब जो है कि भगवान जैसे जनक राजा बोलते हैं गुरु ये अभय आठ को प्राप्त क्योंकि तो अभय स्वरूप है इसी प्रकार सभी जीव के लिए इस अभय प्रदान करते हुए परंतु आप, आप लोग को प्राप्त हो जाओ इस भावना को मन में रखते हुए क्योंकि संसय की जो संसार जनित जो, जो, जो, जो मोह था शुद्ध ज्ञान उत्पन्न असंकता की पूर्णता की ज्ञान उत्पन्न होने के कारण संसार के प्रति जो मोह था वो मुंह चला गया निर्मल ज्ञान अपह महिमाशक इसी क्या होगा लिए में में शुद्ध चेतन प्राप्त कर ये जो है मतलब ज्ञान की में कहीं लोग आवागमन नहीं है कहीं जाना फिर आना ये नहीं है यहाँ पे बस गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवी सर्वे प्रतिदेवताशु कर्मणि सर्वे अथवा जितना हमने कला को अपने ऊपर आरोप किया था वो सब कला अपने अपने मूल अधिष्ठान में एक हो गया समस्त देवता जो इन कलाओं को चलाने के लिए मदद करते थे वो अपने देव भाव में एक हो गया और तो नाम जो है शब्द नाम कर्म सब में आत्मा के साथ एक हो गया परे परम व्यय से दिखाई दे रहा था ज्ञान होने पर सारा रज्जुप दिखाई दे रहा जुश था वो सब अधिष्ठान तत्व में नक्त कर देता सब भाग नहीं सकता ठीक इसी प्रकार से जिस अधिष्ठान के ऊपर भ्रांति से ये शरीर की कल्पना हमने किए थे में कर ये परम इतना इस प्रकार से जीवन की अंतिम स्थिति इस अवस्था में हम भी आ जाए जो खुशी से बोल सके हे शरीर बनाने वाला पंच महाभूत तुम लोगों की मदद से पहुंचे फिर बाकी और उस परस में जिन लोगों की मदद से जिनकी महिमा से जिन लोगों ने इस शरीर कृतज्ञता व्याप्त तो करते हुए विदा ले रहे हैं एक हो जाएगा अभिप्ला यही है सभी के साथ आत्मभूत होकर के असंग रूप में बैठे रहे हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है और शरीर में सामर्थ्य भी नहीं है इसलिए हाथ जोड़ करके समस्त भूत को मैं नमस्कार करता हूँ भूष्टान से नमो उधेमा उपासक भी यही कहते हैं शिव परिषद में आए हुए बस हमारे पास अभी इतना दिन तक हम आप लोगों को परिचर्चा किए अब आपका परिचर्चा नहीं कर सकते हुए तो नहीं व्यापकता के साथ मूल तत्व के साथ पे लय प्राप्त कर एक हो जाता है यही जो है ज्ञान की है इस से ग्रंथ इसको अपने अपने पास रखना बार-बार देखना से लिए। को लाने के लिए, अपने से को लाने के लिए शरीर जीवन धारण कैसे करना है उसके लिए वैराग्य शतकम बहुत ही मतलब उपज है ओम ओम कल कल कल कल करेंगे पाठ केवल उपदेश होगा ना तो सुबह पाठ होगा कल केवल हमारा उपदेश शास्त्र करेंगे कल बैरंग नहीं होगा अगर अथवा बैरंग से यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो उसका भी कल तो प्रश्न प्रश्नोत्तर कर सकते हैं और उपदेश